श्री श्रीघर्घ संहिता गिरिराजखंड छठा अध्याय गोपों का वृद्वानुवर के वैभव की प्रशंसा करके नंद नंदन की भगवत्ता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और विज्भानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधु के लिए उनसे भी अधिक मौतिक राशि मौक् राशि भेजना श्री नारद जी कहते राजन विष्णानु वर की यह बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ गोप बोले राजन तुम्हारा कथन सत्य है निश्चय ही यह राधा श्रीहरि की प्रिया है इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है हजारों मत वाले हाथी चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सजेश करोड़ों सुंदर रथ और शिविकाएं तुम्हारे यहां सुशोभित होती हैं इतना ही नहीं सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूचित कोटि कोट, कोट मनोहर गौवें विचित्र भवन नाना प्रकार के मणि रत्न भोजन पान आदि का सर्व सर्वविध सौख्य यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है महावीर तुम कान्य कुश के स्वामी साक्षात राजा भलंदन के जामाता हो तथा कुबेर के समान कोशाधिपति तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है नंदराज तो किसान गोयूथ के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं प्रभो यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए श्री नारद जी कहते हैं राजन इन घोपों की बात बहस्वर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की मैथिलेश्वर उन्होंने स्थूल मोतियों के एक करोड़ हार लिए जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती एक एक करोड़ मुद्र स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था और उन सबकी प्रभाव दूर तक फैल रही थी नरेश्वर उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर लोगों द्वारा सब गोपों के देखते देखते ने ने नंदराज नंदराज की की जी के यहां भेजा नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा वर वर्णकर्ता बोले नंदराज जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती है उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण दिव्य वर है गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर है प्रभु वैश्य प्रवर यह सब देख और सोच विचार कर ब्रजभानुबंधित ने हम सबको यहाँ भेजा है आप वर की की गोद भरने के लिए पहले ओर से यह राशि ग्रहण कीजिए फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौ, राशि प्रदान कीजिए यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है श्री नारद जी कहते हैं राजन उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतपुर में गए वहां उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया किंतु अंततोगत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई दब्य राशि मेरे घर में नहीं है आज लोगों में हमारी सारी लाज गई हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दे क्या करें श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए पीछे अपने पास धन आने पर वधु के लिए उपहार भेजा जाएगा ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अगमर्दन श्री कृष्ण अलखित भाव से ही वहाँ आ गए उन मौक्तिक हारों में से हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिया जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है तदनंतर नंद भी जब उन मुक्ता महलाओं की घृणा करने लगे तब उनमें सौ महलाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ नंद जी बोले हाय पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं उसमें भी अब सौ की कमी हो गई अहो चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक होता जाएगा अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हो तो अब दिन चित्त होकर मैं उन्ही दोनों बालकों से पूछूँगा श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदरपूर्वक पूछा तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले श्री भगवान ने कहा बाबा हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं श्री नारद जी कहते हैं राजन बेटे के मुँह से ये आवाज़ सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे बताई और उन सब को चुन कर लाने के के लिए उसके साथ खेतों में गए। सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशाल काय थे नरेश्वर जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे तब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके एक कोटि भार गाड़ियों पर लदवा उन वर वर्णकर्ताओं को दे दिए नरेशर वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग ब्रजभानु के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे उस समय सब लोग बड़े विस्मित हुए नंदनंदन को साक्षात हरि जानकर समस्त ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृजभानुवर को प्रणाम किया मिथिलेश्वर उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्रीहरि की प्रियतमा है और श्रीहरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं मिथिला पते जहाँ नंदनंदन श्रीहरि ने मोती बिखेरे थे वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया जो तीर्थों का राजा है जो वहाँ एक मोती का भी दान करता है वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है इसमें संशय नहीं है राजन इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास्व संवाद में श्री हरि की भगवत्ता का परीक्षण नामक छठा अध्याय पूरा हुआ